कर्णेस्तृया मेवा भद्रम पश्येम्षीज्रा स्थिस्तुवाय अथे मंडुकारिका हलाद शांति प्रकरण के विश में कार्य का कुछ विचार कर रहा था इसमें हेतु और फल में कार्य का भाव परस्पर दिखा दिया सिद्धांत ने कहते धर्मादि से शरीरादि होता है शरीरादि से धर्मादि होता है तो ये अनादि है भी बोलते हैं तो वो अनादि होना संभव नहीं है दोनों उत्पन्नशील है कहा तो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है बीज और अंगूर में परस्पर कार्यकाल भाव होते हुए भी उसको परस्पर कार्यकाल बीज से अंगूर होता है अंगुर से बीज होता है फिर भी अनादि मानते हैं लोग में। उसी प्रकार ये भी धर्मा धर्मादि शरीर भी अनादि ऐसा पूर्वादी ने कहा सिद्धांत तो ने कहा कि जो बीजापुर नाम जो दृष्टान्त तुम देते हो यह साध्य समान नहीं है संदिग्ध है वो साध्य समान ही है वो जैसे साध्य संदिग्ध अवस्था में है हेतु और फल में संदेह है उसी प्रकार ये भी वैसा ही है ये पहले है कि अंकुर पहले है ये भी कार्यकार करना मुश्किल है नहीं साध्य समूह हेतु सिद्ध साध्य शिव जेते जो पक्ष के समान साध्य के समान और संदिग्ध अवस्था में दृष्टान्त तो दिया जाता हो हेतु होता हो वो शादी को सिद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होता यह सिद्धांत ने कहा इसके भाष्यादि में कुछ भाष्य हो गया था आगे भाष्य है पहले टीका देखे इसके फिर आगे देखेंगे भाष्य का श्लोका चौद्यम उद्भाव इस कार्य का द्वारा खंडनीय तो शंका है उसको पहले रखते नमु पूर्वाग्निका नमु ये तो फल योग कार्य कारण भाव इतनी अस्पि रूकम शब्द मात्र आश्रित्य छलमितया तो उतम पुत्राजन्म था विशाल असंबद्ध इत्यादि तो पूर्वाजी ने कहा कि हमने कार्यकार था धर्मादि कारण है शरीर कार्य है शरीर कारण है धर्माधिकारी है कार्यकार इसमें शब्द मात्र का आश्रय लेकर के आपने वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं दिया शब्द मात्र का आश्रय लेकर छलम एकदम तोया उत्तम तोया छलम उत्तम सिद्धांत छल कहा छल किया क्या किया छल बोला पुत्र की था यदि धर्मा धर्मादि से उत्पन्न होने वाले शरीर से पुनः धर्मा धर्मादि हो सकता हो तो पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र से फिर पिता की उत्पत्ति हो ऐसे ही कहा था आपने उपहास किया हमारे बातों ने ये जो कहा दूसरा बात अगर साथ ही साथ दोनों होते हो तो सिंह के समान कहा था दो सिंह कार्यकार होता धर्माधर्मा शरीर साथ साथ होते हो तो फिर कार्यकार होगा ये भी आपने छल की छल करके बोला था शब्दों को लेकर ये जो पूर्वादी ने कहा तो सिद्धांत कर नौ कहते हैं ठीक है शब्द मात्र शब्द मात्र क्या है शब्द मात्र को लेकर के आपने दोष दिया पुत्राद जन्म यथा इत्यादि दोष दिया था किंतु विवक्षित अर्थ वो नहीं है होता है ऐसा देखा है बीजापुर में देखा है बीज और अंकुर में परस्पर कार्यकाल भाव है फिर भी वो परंपरा अनादीय प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है सभी मानते हैं बीज से अंकुर होता है अंकुर से बीज होता है सभी मानते हैं ठीक इसी प्रकार धर्मा धर्मादि से शरीर होता है शरीर से धर्मा होता है शब्द मात्रम विवक्षितम अर्थ सुंद्रे जो आपने कहा पुत्रा जन्म पितुरधा इत्यादि कहा था कि केवल शब्दमात्र है विवक्षित अर्थ इसमें नहीं है पूर्वादी कहना चाहिए शब्द मात्रमाश्रित छल प्रयोग में उदाहरण था शब्द को केवल आश्रय लेकर के छल जो किया है उसी का उदाहरण देता पूर्वाही दे कहा पांच की टिप्पणी में कहा अनिप्रेता स्वीकारो अभिप्रता से परित्याग छल ये छल का छल शब्द का होता है जो अनिष्ट है उसको स्वीकार करना जो इष्ट है उसको त्याग देना इसी का नाम छल है इसी का नाम छल होता है तो आपने ऐसे किया या इष्ट है कार्यकारष्ट है आप कहते है? हो नहीं सकता एक किया पुत्र कहा था ठीक है आदि सब देना फलाद उत्पत्ति मानसन नसिद्धति इत्यादि कहते है और आदि भी दिया है विषाण असंबद्ध इत्यादि कहा था तो आदि से क्या लेना है फलाद उत्पत्त महानसन नसिद्धति कहा था फल से यदि उत्पन्न होता हो कार्य से कारण की उत्पत्ति होती हो तो फिर हेतु नहीं रहेगा इत्यादि जो दिया था आपने ये छल है सारे ऐसे पूर्व आज कहा कार्य कार, कारण कार्यकार हेतु फल कार्य तरह अन कथा कार्यकार हेतु फल में कार्य कार्यकार नहीं।, नहीं अस्मा असिद्धाद हेतु तो हो फल सिद्धि असिद्धात्वा फलाद हेतु सिद्धि कता हमने ऐसा स्वीकार नहीं किया है जो अनुत्पन्न फल हो उससे हमने हेतु की सिद्धि की हो कारण की सिद्धि की हो और अनुपन्न कारण से कार्य की सिद्धि को ऐसा नहीं उत्पन्न है दोनों ये असिद्ध यही है ऐसा हमने नहीं कहा तो सिद्धांत को किमतर ही कहते तो हैं बीजाकर वक्त हमने कहा उत्पन्न है दोनों असिद्ध सिद्ध है असिद्ध नहीं है बीज और अंकुर में देखा बीज से अंकुर होता है से बीज होता है उसी प्रकार यहाँ हमने कहा देखा बीजा बीजापूर्वक कार्यकारण भावो अभ्यु कमित है हम तो यह स्वीकार करते हैं जैसे बीजापूर्व में प्रत्यक्षादी प्रमाण से कार्यकारण भाव मानते हैं परस्पर वैसे हमने धर्माधर्म और शरीर में ही किया है ऐसा तो स्वीकार है ये पूर्वादी ने कहा तो कहेंगे आगे टीका देखेंगे तथा प्रश्न पूर्वक अभिप्रेतम अर्थव उदाहरण उसी विषय में प्रश्न पूर्वक अभिप्रेत इष्ट अर्थ उसका उदाहरण देते हैं प्रश्न कर दिया सिद्धांति फिर क्या मानते हो उसने कहा बीजाकुर के समान हम मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है को कोई निषेध नहीं करता एक दूसरे से दु, एक दूसरे उत्पन्न देख रहे हैं फिर भी कार्यक्रम भाव है उनमें वैसे धर्मा धर्म शरीर आदि में भी है ये पूर्वाधिक का कहना है दृष्टांत असंप्रतिपत्तिया परिहर दृष्टांत ठीक नहीं है दृष्टांत हम उस दृष्टांत को भी शादी कोटी में लेते हैं वैवादी सम्मत नहीं दृष्टांत आप जैसे मानते हो प्रत्यक्ष प्रमाण गृहित हम मानते बीजाकुर भी वैसा ही है जैसे धर्माधर्म और शरीर में जो स्थिति बनी हुई है परस्पर कार्यकाल भाव अनिष्ट है उसी प्रकार भी ऐसे हमारे यहाँ अंगुर पहले है कि बीज पहले पूछेंगे बीज से अंगुर हुआ कहते हैं फिर अंगुर किसे हुआ तो बीज से हुआ परस्पर है कार्यकाल भाव वहां भी ये सिद्धांत करते हैं अत्र क्या अत्र उच्च एक उत्तर देना चाहते हैं बीजापुर दृष्टान्त यह जो दृष्टांत जो तुम दे रहे हो वो दृष्टांत जो दृष्टांत है सो दृष्टान्त साध्य तुल्य कैसे साध्य हेतुफल में साध्य कार्यकाल भाव असित हो रहा वैसे बीजांग भी असित होगा कौन पहले साध्य तुल्य ममो इतिहा वेदांति मत में ऐसा है ठीक है मायावादी मते क्वचित कार्य का भाव से वस्तुभूत से असंप्रति पत्ते हम मायावादी मते जो कुछ होता है माया से देखता है वस्तु तो नहीं होता अजातवाद है सारा कुछ हुआ ही नहीं न फल हुआ न हेतु हुआ ये सब अज्ञान से दिख रहा है सिद्ध तो होता नहीं है बांस रहा है जैसे रजू में सर्प बासता है उसी प्रकार धर्माधर्माद भी ऐसा ही है और आदि भी ऐसा ही एक एक क्या कहते मायावादी मधे हम वेदांति माया है मायावादी हैं माया को लेकर चलते हैं अस माने जो होने सकता है उसको घटाने वाली को माया बोलते हैं एक दूसरे से एक दूसरे की उत्पत्ति होना संभव नहीं है तो हो है यही माया है माया से जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है वास्तविक अजन्मा से होगा मायावादी मध्य कुछ देवी कार्य का भाव मायावादी वेदांति के मत मतलब, अद्वैतवादी के मत में कहीं भी कार्य भाव अनुभाव वस्तुभूत कार्य का नहीं होता वास्तविक कार्य भाव अनुभाव नहीं होता वो माया अज्ञान काल में कार्यकार होता है वास्तविक पारमार्थिक कार्य का भाव नहीं होता वेदांत व्यावहारिक क्या है व्यावहारिक को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे वास्तविक पुष्ट जा रहे हैं पारमार्थिक नहीं होते कार्यकार नहीं यही ममा एक इसलिए ममा कहा छह की टिप्पणी में कहते हैं वस्तुभूत अस्व ने पारमार्थिक जो पारमार्थिक कार्य ने वस्तु ही नहीं कहा कार्य कारण के ये कहा प्रत्यक्ष अवस्तम्भे न दृष्टांतम साधन आसंग पूर्वाजी बोलता है महाराज नहीं प्रत्यक्ष के सहारा लेकर के प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है बीज से अंकुर होता है अंकुर से बीज होता है प्रत्यक्ष प्रण और आप नहीं मानते उसको ये पूर्वाजी शंका करेगा प्रत्यक्ष अवस्तम्भे प्रत्यक्ष का सहारा लेकर सहारे से दृष्टान्तम साधन दृष्टान दिया बीजाकुर दृष्टांत दिया पूर्वादि ने उसको सिद्ध करता हुआ शंका उठाता है पूर्वादी ननो करके बोलता है पूर्वादी कहता है भाष्य में नमो प्रत्यक्ष कार्यकार बीजा अनादि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कार्यकार बीज और अंकुर में बीज से अंकुर होना अंकुर से बीज होना अनादिकाल से चल रहा है अनादि है कार्यकार सिद्धांत कहेंगे न बोलेंगे ठीक है देखेंगे सिद्धांति विकल्प खड़ा करते किन? और तो थे किन् बीजांकुर व्यक्तियों कार्यकार कि बीजानुकुर संतान विकल्प अत्यंतुशी बीज और अंगूर व्यक्ति में भाव है बीज व्यक्ति से अंगूर व्यक्ति होना अंगूर व्यक्ति से बीज व्यक्ति होना ये मानना चाहते हो कार्यकार अथवा उनके जो संतान है परम्परा है उसमें ये होना कार्यकारण भाव होना सिद्धांत विकल्प करते हैं कि बीजांकुर व्यक्ति और इधम कार्यकारण तो नुष्यते तो या क्या बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति दो व्यक्ति में कार्यकार हो व्यक्ति में अथवा के बाद अंकुर संतान में अथवा बीजा की जो परंपरा बीज से अंकुर होना अंकुर से बीज होना ये जो परंपरा है उसमें कार्यकारण भाव मानते हो विकल्प याद शहरी ये दो विकल्प करके पहला वाला पक्ष बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति में कार्यकाल भाव हो नहीं सकता ये खंडन करते हैं न पूर्वस्य से कहते हैं भाष्य में कहा न सिद्धांत न पूर्व से पूर्व से अपरवत जिसको पूर्व कहना चाहते वो भी कारण वाला है जैसे वर्तमान में है ये कारण वाला है तो इसका पूर्व वाला भी कारण वाला है आदिमहत्व ने कारणवत्व स्वीकारा अभिभावान पूर्व पूर्व जो भी जाओगे तो बीज व्यक्ति पहले वाला बीज व्यक्ति लोगे तो वो भी उसके भी पूर्व कोई है उससे बीज बना है वृक्ष व्यक्ति होगा ना अंकुर व्यक्ति वो भी आदिमान है पूर्व वाला भी और उसके पहले वाला भी आदिमान होगा उसके पहले बीज व्यक्ति होगा वृक्ष बनने के लिए सब आदिमान कारण वाले होंगे ये कहा पूर्व पूर्व से जैसे पूर्व पूर्व का अपर कार्य हो रहा है जैसे अपर में कार्य भाव है पूर्व पूर्व कार्य हो जाएंगे वो भी आदिमान है कारण वाले है वो भी आदिमान है कहा का प्रबंच जो पूर्व पूर्व ही कारण वाला होता है उसी के व्याख्या करते हैं क्या बोलते हैं यथाइद उत्पन्नो अपरो अंकुर अंकुरो बीजाद आदि भीज, आदिमान जैसे इस समय उत्पन्न हुआ अंकुर होगा वर्तमान में जो अंकुर आया होगा अच्छा यथा इधानी उत्पन्नो अपरो अंकुर जो अभी उत्पन्न हुआ अंकुर है अंकुर होगा वह बीजाद आदिमान क्योंकि बीज से हुआ है ये आदिमान है कारण वाला है वर्तमान अंकुर कारण वाला है क्योंकि बीज बीज से हुआ है बीजात बीज से होने से आदिमान है बीजमच और जो बीज है इसको पैदा करने वाला बीज वो बीज भी बीजमच अपर बीज जो अपर है अन्य स्मार अंकुर वो बीज भी अन्य अंकुर से पैदा हुआ है वो भी आदिमान है कारण वाला है बीज वो भी कारण वाला आदिमान है दूसरे अंकुर से पैदा हुआ है वो भी बीज इत्यादि क्रमेण उत्पन्न आदिमत क्रम से उत्पन्न होते हैं इसलिए सब आदिमत कारण वाले होते हैं सब बीज भी कारण वाला और अंकुर भी कारण वाला होता है ये बताया एवं पूर्व पूर्व अंकुरो बीजम च पूर्व पूर्व आदिमत एवं इस तरह से प्रत्येक सर्वस्वी प्रजात से आदिमतवाद कशित अभी अनादि तो अनुपत्ति या अनादि किसको मानना तुमने बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति में अनादि होना संभव नहीं सब आदिमान है कारण वाले हैं अकार कोई भी नहीं है इस तरह से पूर्व पूर्व अंकुरो बीजम छ पहले पहले वाला अंकुर को अनादि मानोगे तो उसके पहले एक बीज होगा बीज को अनादि मानोगे उससे पहले अंकुर होगा एवं पूर्व पूर्व अंकुर बीजम छ पूर्व पूर्व वाला अंकुर और बीज दोनों देखते हैं पूर्वम पूर्वम आदिमत है उसके पहले कोई ना कोई है या बीज है या अंकुर है तभी तो होगा आदि आदिमान योग कारण वाला योगा अनादि नहीं हो पाएगा तो प्रत्येकम सर्वस्व बीजापुर जाते जित, जितने जितने पीढ़ी चलते रहोगे बीजापुर में कोई अनादि सिद्ध नहीं हो पाएगा सब आदिमान अंकुर आदिमत्वाद कश्यचित अभी अनादि तो अनुपति किसी की बीज के अंकुर के अनादि सिद्ध होना संभव नहीं ये कहा ठीक तो तो है हमें कहते हैं क्योंकि एवं हेतुफला नाम आगे और बोलते जैसे बीजांगुर में नहीं हो सकता उस पर ये धर्माधर्म और शरीर में वैसा ही है ये।, ये शरीर अभी हुआ है पूरे धर्माधर्म से होगा आदिमान है ये शरीर वो धर्माधर्म में भी आदिमान है क्यों वो किसी शरीर से बना हुआ है तो इस तरह से अनादि न हुआ सिद्ध होगा हेतुफल में भी अनादि तो सिद्ध नहीं होगा मानी व्यक्ति को लेकर और परंपरा को लेकर के आगे देखेंगे दो विकल्प किया हुए टीका में ये व्यक्ति को लेकर के अनादि अनादिश्ध होना संभव नहीं सबके सब आदिबानी सिद्ध होंगे बीज व्यक्त टीका में कहा बीज व्यक्तर अंगुर व्यक्तेश अनादित्व अन्य कारण सिद्ध अनुपत्ति इतिशेष है बीज व्यक्ति और अंगुर व्यक्ति दोनों में देखा अनादित्व सिद्ध किसी व्यक्त नहीं हो पाए जो आदिवानी कारण वाले ही है जिस बीज को भी पकड़ोगे पूर्व बीज को उसके पहले आदि होगा कारण होगा कौन होगा अंगुर होगा और अंकुर व्यक्ति हो गया तो बीज होगा उसके पहले आदिमान होगा हो सबके साथ। बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति ये दोनों का उक्त प्रकार है ना जो हमने तो तरीका बताई सब आदिमान सिद्ध किया आदिमत्व से आदिमान तो जो आएगा आदिमत्व तो आएगा अन्य कारणों तो एक दूसरे का कारण बना हुआ सिद्ध हो तो रहा है बीज से अंगुर अंग बीज अनुपत्ति विशेष है ये जो यही न होना है अनादित्व की उपपत्ति नहीं होगी लगा साठ की टिप्पणी है अन्य कारण पश्चिम व्यक्ति और यद कारणम नशा तत्कार्यम या चाह यद कार्यम नशा तत्कार अभी जो बीज बीज व्यक्ति होगा हमारे पास बीज होगा इसके जो कार्य होगा यद कारण होगा वो तो अंकुर कारण होगा उसका जो एक व्यक्ति को लेना जिस व्यक्ति का व्यक्ति और यद कार्यम क्या होगा व्यक्ति और ये कारण अभी जो एक व्यक्ति को पकड़ना चाहे अंकुर को पकड़ो चाहे बीज को पकड़ो एक व्यक्ति लेना उसके जो कारण होगा बीज व्यक्ति लेंगे तो अंकुर हो जाएगा कारण उसका न नशा तत्कार्य वो जो होगा उसका कार्य नहीं कारण उसका कार्य नहीं होगा ये बीज का कारण नहीं है वो अगर वो कारण एक ही होता तो वो अनादि हो जाता क्यों इसका कार्य वो नहीं है वो दूसरे बीज का है तो वह भी आदिमान हो जाएगा बेक्ती, सा तत्काल्यम उस व्यक्ति सा व्यक्ति न तत्काल्य उसका कार्य नहीं होगा इसका जो कारण बना हुआ वर्तमान बीज का जो कारण बना हुआ है वो अंकुर वो अंकुर व्यक्ति इसका कार्य नहीं है तो उसके कार्य होने के लिए कोई और होगा भा और कोई बीज होगा यही कहना चाहते हैं तत्काल और याचायकारिम या जो जिसका कार्य हो बनेगा अभी जो वर्तमान में कार्य बना अंकुर व्यक्ति का कार्य बीज व्यक्ति बना हुआ है वो जो होगा सात सा कार्य वो व्यक्ति सावन है व्यक्ति वो व्यक्ति बीज व्यक्ति उसका कार्य नहीं है कारण नहीं है न होने से क्या होगा उसका कारण अन्य उसका कारण अन्य ऐसे चलते चलते चलता ही रहेगा सब आदिमानी हो जाएंगे अनादि कोई सिद्ध नहीं पाएगा व्यक्ति को लेकर एक कहा कल्पांतरम उत्थापित तो दो विकल्प किया टीका कि बीजांकुर व्यक्ति और इधम कार्यकारण तो मिशद किमबा बीजांकुर संतान विकल्प था पहले वाला बीजाकुर व्यक्ति में तो अनादित्व तो सिद्ध नहीं हो पाया सब आदिवानी हो गए अब उसके परंपरा को लेंगे संतान को लेंगे वो अनादि है कहेंगे वो भी नहीं हो पाएगा यद्यक यही है कल्पांतरम उत्थाप यदि अथ इत्यादि भाष्य में है अथ बीजांकुर संतेर अनादिमत्वेत व्यक्ति में अनादित्व नहीं है उसकी परंपरा में है ऐसा पूर्वादी बोले अतः माने दूसरा पक्ष ले लिया अतः बीजानपुर संतेर बीजानपुर की जो संतति है धारा है इसके बाद ये, इसके पहले वो, उसके पहले वो धारा को लेंगे व्यक्ति को नहीं लेंगे धारा को लेंगे वो अनादि है बीजानपुर संतिर अनादिवेट अनादिमान यही हो जाएंगे संतति परंपरा धारा व्यावहारिक दृष्टि से तो अनादिमाना है कि पारमार्थिक दृष्टि से विषित किया गया है सिद्धांत का नहीं वो तो संतान भी नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्यों एकत्व अनुपत्ति है वहां भी एकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है माने वो कैसे है वो भी अनेक हो जाएंगे वो भी। क्यों बीज व्यक्ति अलग है और अंगूर व्यक्ति अलग है इनकी परंपरा भी इसकी परंपरा अलग उसकी परंपरा अलग अनेक हो जाएंगे एकत्व सिद्ध नहीं होगा तो अनादि किसको मानोगे नहीं हो सकता नहीं बीजा हूं व्यक्ति रे बीजांग बीजापुर ना। संतिक नाम एक जो बीजांग को अनादि मानने वाले जो बाधी हैं उन्होंने बीजांग व्यक्ति से अतिरिक्त रूप से बीजापुर संतिक नाम को कोई एक वस्तु स्वीकार किया ही नहीं तो किया है अतिरिक्त वस्तु स्वीकार किया ही नहीं बीजापुर को ही परंपरा करके ले रहे हैं उसे अतिरिक्त व्यक्ति एक स्वीकार किया ही नहीं है नहीं बीजाकुर बीज और अंकुर को छोड़कर के वहां संतान नाम का कोई व्यक्ति इन्होंने ही नहीं है ये कहते हैं बीजांकुर संतर नाम एक आदमी को बीजाकुर नाम की परंपरा एक अलग से मानते न उसी को ही वो बीजाकुर परंपरा कहते हैं बीजाकुर व्यक्ति को लेकर ही बोलते है कहा हेतु तो भल संत अथवा जो धर्म अधर्म और इसके शरीर के जो परंपरा है उसको भी अतिरिक्त नहीं मानते हैं तद अनादित्ववादी जो अनादि मानने वाले लोग हैं जिसको वो लोग ऐसा नहीं मानते भिन्न नहीं मानते वही व्यक्ति ही, ही मानते हैं ये कहा तीन की टिप्पणी है तीन में कहते हैं तद अनातित्व संतान अनादित्व संतान को अनादि परंपरा को अनादि मानने वाले लोगों के द्वारा वह अलग से व्यक्ति नहीं स्वीकार किया जाता ये कहा तस्मात सूक्तम हेतु तो फल अनादि हेतो फल से चा नदि कथम तैर उपर्णित जो कारिका में कहा था हेतो रादि फल यशाम आदि हेतु फल से हेतो फल से हे तो चानादि कथम तैर उपर्णित जो कारिका में कहा गया था वो तो ठीक कहा जो कि हेतु आदि है हे आदि दि दि होता, होता है किसका फल का हेतु का आदि होता है फल फल पहले होगा तब हेतु बनना है और ये हेतु हो जाता है फल का आदि हेतु हो जाता है जिनके मत में फिर अनादि कैसे होगा दोनों आदिमान है तो अनादि कैसे होंगे जो कहा ठीक ही कहा एक तस्मात सूखता हूं चार की टिप्पणी है पक्ष तो है असंभवात व्यक्ति में भी अनादित्व तो सिद्ध नहीं हुआ संतान में भी अनादित्व तो सिद्ध नहीं हुआ दोनों पक्ष असंभव होने से कहा सूक्तम ये पूर्व में कारिका में जो कहा था ये हेतो आदि फल ये आदि फल से हेतो फल से चनादि कथम तय जो कहा बिल्कुल सही कहा सूक्तम सुस्तु उतम सूक्तम ठीक कहा हेतो फल से अनादि कथम तैरूपर्णित कहा तथा चि अन्य भी जो दोष दिया था ठीक कहा जैसे हमने ठीक कहा है उसी प्रकार अन्य दोष भी हमने दिया था तथा अन्य अनुपत्य नहीं हो सकता अनादित्य सिद्ध हो ही नहीं सकता इसलिए न छलम इत इसलिए हमने छल करके नहीं बोला है जो बाकी बोला पुत्र पृथुरे विशाण भक्त इत्यादि कहा था ये कोई छल नहीं किया सत्य है कहा। पांच छह सात इन पांच में कहते हैं मधु दोष बीज मैंने जो तुम्हारे ऊपर में दोष दिया है, इसका बीज क्या है पुत्रा जन्म पृथुरे करके दोष दिया तुम्हारे बाक्यों में जब धर्म से पैदा हुआ शरीर फिर धर्म को पैदा कर सकता है तो पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा कर क्यों नहीं करेगा ये जो दोष दिया था मैंने इत्यादि जो मैंने जो मधुक्त दोष बीजम मैंने जो दोष दिया उसका बीज क्या है व्यक्ति और मिथा कार्यकाल भाव आश्रय मैंने परस्पर व्यक्ति का धर्मादि व्यक्ति और शरीरादि व्यक्ति को कार्यकाल भाव का आश्रय लेकर के दोष दिया जब धर्मादि से शरीर हो सकता है तो शरीर से धर्मादि क्यों नहीं होगा पिता से पुत्र पैदा होता है तो पुत्र से वहां हो सकता है यहाँ क्यों नहीं होगा व्यक्ति को लेकर कहा अन्य माने मधुक्त दोष बीजम मैंने जो दोष दिया था सिद्धांति बोल रहे हैं ये बीज क्या है व्यक्ति और मिथा कार्यकार आश्रय व्यक्ति जो धर्मादि व्यक्ति और शरीर व्यक्ति में कार्यकार आश्रय लेकर के कहा जब वहां कार्यकार तो पिता और पुत्र में क्यों नहीं होगा पुत्र से पिता क्यों नहीं हो सकता है धर्म से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को पैदा क्यों नहीं करेगा जो धर्म से उत्पन्न हुआ शरीर धर्म को पैदा कर सकता हो तो पिता से उत्पन्न पुत्र क्यों नहीं कर सकता क्या तर्क है इसमें गांधी बोल रहे तद अभिमता भिन्न अभी तुम्हारे अभिमत से भिन्न है तुम भिन्न मान रहे हो हम वहां पर ये दोष दे ये भी एक तुम्हारे लिए दोष है कहा अनुपत्य छे की टिप्पणी खुद तो अभिमत संतान है तुम्हारे अभिमत क्या संतान है अनादि बोलना चाह रहे संतान को संतान संतान कार्यकार नहीं संतान ये कहा नहीं असतस त्यागो नाम विभाव जो न हो उसका त्याग होता ही नहीं कार्यकार आयने क्या त्याग उसका नहीं असत त्यागो नाम विभाव ये कहा वस्तु का त्याग नहीं हो सकता विद्यमान कोई हो तो त्याग हो आये क्या त्याग ना उसका न छलम साध की टुकड़े कहा न तो अभी बता त्याग प्रोको तुमने जो स्वीकार किया उसको हमने त्याग नहीं है लेकर ही कहा छल नहीं है बात तुमने जो स्वीकार किया उसी को लेकर कहा जाए धर्माधर्म से शरीर हो सकता है और शरीर से पुनः धर्माधर्म हो सकता है तो पिता से उत्पन्न पुत्र से पिता के जन्म क्यों नहीं होगा तुम्हारे कहा हुआ कहा हमने कोई छल नहीं किया तो बात को यही टिप्पणी में बताया आगे भाष्य में कहते हैं न लोके साध्य समूह उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं न चाध्य समूह हेतु ये कहना चाहते हैं न चाध्य समूह हेतु साध्य सिद्ध प्रयुज्य इत्यादि कहा था उसी का अर्थ करते हैं उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं न लोके लोक में ऐसा नहीं देखा साध्य का समान हेतु दृष्टान्त जो साध्य के समान हो संदिग्ध संदिग्ध साध्यवान पक्ष पक्ष के समान हो दृष्टान्त संदिग्ध अवस्था में दृष्टांत स्थल हो ऐसी स्थिति में वो हेतु शादी की सिद्धि नहीं कर सकता क्यों दृष्टांत के बल पर ही शादी की सिद्धि करना है दृष्टांत जब संदिग्ध बन के बैठा हो तो शादी की सिद्धि नहीं कर सकता ठीक है तो हमें संदेह है जैसे यहां धर्मा धर्मा और शरीर में है वैसे इसमें बीज और अंगूर में भी वही संदेह है संदिग्ध है वो भी उसी प्रकार है ठीक ना चलो के साथ हेतु साध्य तो से तो सिद्धि निमित्तम प्रयोग सिद्धि में सिद्धि का निमित्त रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है किसके द्वारा प्रमाण कुशल है तो प्रमाण में कुशल है कर्क में कुशल लोग हैं ऐसा प्रयोग नहीं करते आठ की टिप्पणी सात्य समय माने संदिग्ध संदिग्ध जो होगा हेतु हेतु माने दृष्टांत दृष्टान्त जहाँ संदिग्ध बना हो वो पक्ष के हो जाएगा क्योंकि पक्ष का यही क्या लक्षण है संदेह का साध्यवान सपक्ष जहां पर साध्य के संदेह किया जाए उसको पक्ष बांधते हैं तो उसी प्रकार सपक्ष भी ऐसा हो जाए तो सपक्ष बनेगा ही नहीं वो वो तो, तो पक्ष ही हो जाएगा तो वही साध्य से हेतु कहा हेतु यदि दृष्टांत अत्र अभिप्रेत है यह कारिका में जो हेतु शब्द दिया है तो यहां दृष्टांत को शब्द को लेकर के हेतु शब्द का प्रयोग किया लेना है दृष्टांत हेतु इति दृष्टांतो अत्र अभिप्रेता अत्र माने अश्याम कार्यम इस कारिका में हेतु शब्द जो कहा है नहीं साध्य समझो हेतु साध्य जो कहा था वो हेतु का अर्थ दृष्टांत स्थल समझो क्यों गमक वो ये अनुकूलता है यहाँ क्योंकि यहाँ हेतु की चर्चा नहीं है दृष्टांत की चर्चा है यहाँ अंकुर आदि को दृष्टान्त दिया है बीजा को दृष्टान्त देना चाह रहा हेतु तो की चर्चा नहीं है दृष्टांत की चर्चा है गमक होता है कहा नोगेटिव पॉइंट गमकत्व गमकत्व तो मैंने गुण योगाध गमकत्व तो गुण है उसमें अनुकूलता के गुण है इसमें दृष्टांत मानने पर यथा हेतु तो साध्य गमकत्व तथा तो दृष्टान्त भी जैसे हेतु तो में साध्य का गमक होता है यत्र हेतु तो साध्य मानते हम उसी प्रकार वो भी उसी प्रकार होता है दृष्टान्त भी यत्र यत्र हेतु तत्राध्यथा हम कैसे देते हैं ये कहा प्रकृतो दृष्टानक्रम दृष्टान का है किसके लिए दृष्टान धर्माधर्म से शरीरादि से धर्माधर्म होता है करके जैसे बीजांग होता है वैसे यहाँ भी होता है करके पूर्वादि ने हेतु कहा दृष्टांत दिया तो ये प्रकृति है दृष्टान्त स्थान प्रकृत है न हेतु हेतु प्रकृत नहीं है इसलिए न ही साध्य समोह हेतु साध्य सिद्ध जो कहा वह हेतु शब्द बता रहे ठीक से देखें। बीज संततेर अंकुर संततेश अनादिव अन्योन्य कारण अभिरुद्ध सिद्धति बीज व्यक्तर ये पूर्वादि संघा उठाएगा बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति दोनों होंगे इसमें से बीज व्यक्ति बीज संततेर अंकुर संतता बीज व्यक्ति का नहीं हो पाएगा बीज अंकुर से पैदा होना है अंकुर बीज से पैदा होना है अनादि तो सिद्ध नहीं हो आदि आदिवा सिद्ध तो हो गया है किन्तु उनके जो धारा है बीज व्यक्ति के संतान और अंकुर व्यक्ति के संतान ये अनादि हो जाएगा व्यक्ति का जो संतान होगा धारा वो अनादि है यह पूर्वादिशा करेगा बीज संतेर बीज व्यक्ति अनादि नहीं है उसकी जो धारा है अनादि है बीज सन्तर संतते, अंकुर संततें सर अंगुर व्यक्ति भी अनादि नहीं है उसकी धारा वो तो अनादि है अनादित्व अनादित्वम, अन्य कारणत्वम से तो, अन्य तो, कारण भी हो जाएगा बीज व्यक्ति के उसमें और एक दूसरा कारण बना अनादि भी संतान को लेकर के अनादि जाएगा अपने स्वरूप से वो आदिमत हो जाएगा सिद्ध थी ये पूर्वादि शंका में बोल रहा है बीज बीज बीज बीज अंकुर अंकुर इति जितने होंगे उनसे अंकुर जाति पैदा होगा और अंकुर जातीय से बीज जाति पैदा होंगे इसलिए उत्पद्य एक दूसरे पैदा हो जाते कारण बन जाएंगे उपलब्ध थे एक आपुरवादी में दस की आम्र बीज वृत्ति बीज बीजत्व तो रूप जाति विशिष्टा जैसे आम के गुठली होती है ना आम के जो बीज है गुठली उसमें रहने वाला जो बीजत्व तो है उसे एक शक्ति है बीज भी, होने की शक्ति है जिसमें अंगुर फूटेगा वो शक्ति है आम्र बीज अवृत्ति आम के जो गुठली में रहने वाली जो बीजत्व तो रूप जाति है उस विशिष्ट वो विशिष्ट जो होगा व्यक्ति उसे क्या होगा बीज जाति हो जाएगा वो उस अंकुर उससे अंकुर जाति पैदा होंगे अंकुर जाति से बीज जाति हो जाएंगे दोनों उत्पन्न भी होंगे अनादि भी हो जाएगा पूर्वादि कहेगा उसी प्रकार तथा हेतु जाती आल जाती हम फल जाती आतु जाति हम अभिरुद्धम इत्यर्थ उसी प्रकार ये भी हो जाएगा शरीर आदि जो हेतु जातीय है उसे फल जाती हेतु जाति माना धर्मा धर्मादि जातीय से शरीर जाति पैदा हो जाएंगे शरीर जाति से धर्मा धर्म जाति पैदा होंगे अनादि भी हो जाएगा ये दृष्टान्त दृष्टान्त कह संततेर एक व्यक्ति व्यतिरिक असंभवाद महिमित सिद्धांत कहते ये बात भी ठीक नहीं है क्यों दृष्टांत और दार्ष्टांतिक दोनों में चाहे फल और हेतु में चाहे बीज और अंकुर में लो ये दृष्टान्त बीज अंग है और फल हेतु दार्ष्टांतिक सिद्धांत है तुम्हारा ये दोनों में दृष्टांतिक दृष्टांतिकेच संततेर एकस्या व्यक्ति व्यतिरिक असंभवाद संतति जो है एक ही है व्यक्ति से अतिरिक्त नहीं है संतति जो व्यक्ति है वही है उसे अतिरिक्त नहीं है तो संत संतर एक व्यक्ति व्यतिरिक असंभवत। जो एक संपर्क संप, सं, संतति नाम के कोई व्यक्ति से अतिरिक्त व्यक्ति न होने से भाई बन दूसरा ही थी तो उसको लेकर के अनादि मान नहीं पाओगे संतति अलग मानते ही नहीं तुम। धारा अलग मानते ना व्यक्ति से अतिरिक्त धारा को मानते ही नहीं कहा बारह की टिप्पणी ग्यारह की टिप्पणी व्यक्ति माने संत घटक व्यक्ति संतिक का घटक व्यक्ति से अभिन्न नहीं मानते संतति को उसे नहीं मानते इसलिए उसको लेकर के अनादि नहीं मान सकते ये कहा न इत्यादि भाषा में कहा था न एक अनुपत संतति अलग से सिद्ध नहीं होता व्यक्ति को छोड़कर क्या क्या संतति मिला क्या धारा मिला है व्यक्ति तो होते और क्या होते हैं ठीक में तदैव प्रबंध उसी को व्याख्या कर हैं नहीं बीजाकुर व्यक्ति वहां दिखाई पड़ रहे बीज और अंकुर तीसरे व्यक्ति दिखता ही नहीं संतती कहा दिखाई पड़ती है बीज अंकुर बीज अंकुर यही धारत यही है और क्या है वो धारा क्या है और नहीं बीजाकुर बीजाकुर संतर नाम एकाद में थे हेतु तो फल संततिरवाद तद अनादित्ववादी तो भी जो हेतु तो फलादि को अनादि मानने वाले बीजाकुर को अनादि मानने वाले लोगों ने बीजाकुर से अतिरिक्त रूप से संतति नाम की कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं किया गया नहीं स्वीकार करते हैं और फल और हेतु और फल की संतति को भी स्वीकार नहीं करते हैं अतिरिक्त वही होता है हेतु से फल फल से हेतु यही चलता है या बीज से अंकुर अंकुर से बीज यही चलता है तीसरा व्यक्ति होता ही नहीं ठीक है ठीक देख तदेव प्रबंधन नहीं इत्यादि कहा था ठीक है तद अनादित्ववादी तो भी जो बीजापुर के परंपरा अनादि मानने वाले हैं तद अनादित्यवादी भी ताशु व्यक्तिषु मिथो हेतुत्व अनादित्व च तदवशील याद तद, तद अनादित्यवादी भी का अर्थ करते हैं तद अनादित्यवादी भाष्य में है उसका अर्थ टीका में कर रहे हैं व्यक्तिशु जो ताशु व्यक्तिषु उन व्यक्तियों में बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति है चाहे हेतु व्यक्ति और फल व्यक्ति होगा दोनों में व्यक्तियों में मृथो हेतुत्म तो अनादिवेद परस्पर कारण भी मानना बीज व्यक्ति को कारण मानना अंकुर व्यक्ति के लिए व्यक्ति को कारण मानना बीज व्यक्ति के लिए और अनादि भी मानना तदवि से ऐसा मानने वाले जो लोग हैं मान उनको अनादि भी मानना आदिपत भी मानना कारण वाले भी मानना अनादि भी मानना ऐसे लोगों द्वारा ऐसा अतिरिक्त स्वीकार नहीं होता एक कहा अच्छा बारे की टिप्पणी है व्यक्ति सुबह संत्यात्म विकास उठाते हैं जो व्यक्ति का अर्थ है ये कौन से है वो संतरूप संतर जो व्यक्ति है उनमें एक बाकी कहते हैं अन्यश्रय अन्वस्था व हेतु फल हेतु फल भाव से वक्त अशकत्वादात दृष्टान्त दाष्टान के, के अनुपत्ति सिद्धा इतनी कहते हैं? देखो एक दूसरे में आश्रित है यह बीज होगा तो वृक्ष होगा वृक्ष होगा तो बीज होगा कौन पहले होगा? एक दूसरे में आश्रित है हो ही नहीं पाएगा आजाद बाद में जाएगा ये चाहते हैं सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु सिद्ध नहीं हो सकता कौन पहले पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे उत्तर नहीं दे सकते वैसे धर्माधर्म से शरीर है या शरीर से धर्माधर्मा कौन पहले है अनुन्यास रहे वहां एक दूसरे में आश्रित है धर्माधर्म कहेगा शरीर को बोलेगा पहले मुझे उत्पन्न कर उसके बाद में तेरे को उत्पन्न करूंगा धर्माधर्म ऐसा कहेगा शरीर बोलेगा पहले मुझे उत्पन्न करूँ उसके बात तेरे को उत्पन्न करूंगा कौन पहले उत्पन्न करेगा अनुन्यास रहे इसलिए अजन्मा यह सारा वस्तु कोई पैदा ही नहीं हुआ सिद्ध हो जाता है आजादवादी ठीक हो जाता है ये बोलना चाहते है था था। इसे ये टीका अनुन्यास रहनेंगे इससे ये इससे तो अनावस्था दोष में आना है शरीर से पहले कौन धर्माधर्मा धर्मा। धर्मागर से पहले कौन शरीर शरीर से पहले कौन धर्माग्रह चलता रहेगा अनवस्था दोष में जाना है एक तो अनुन्यास रहे है, दूसरा दोष होगा अनवस्था दोष एक एक को पहले मानना ही पड़ेगा फिर उसके पहले दूसरे को मानना उसके पहले दूसरे को मानना ये चलता रहेगा दोनों का अनवस्था दोष भी है इसलिए हेतुफल योर मिथो हेतु फल भाव से भक्तों से यह और शरीर में परस्पर दोनों में धर्मा मान कार्यकार्भव नहीं है फल हेतुफलोर विधो फल से भक्तों में शक्तवा धर्माधर्म शरीर में कार्यकारण भाव कहना संभव नहीं असक्य है अशक्य है जैसे सिद्धांत ने कहा इसलिए दृष्टान्त दाष्टान्तिक अनुपत्ति सिद्धा बस समझते दृष्टान्त और दाष्टान्तिक दोनों जो तुमने दिया है दृष्टान्त तो तुम्हारे बीजांगुर है और दाष्टान्तिक हेतुफल धर्माधर्म शरीर यह दोनों की सिद्धि नहीं होती है दृष्टांत की सिद्धि हो पाएगी न इसकी सिद्धि हो सकती है दोनों अनुपत्ति है सिद्ध नहीं होता यही अनुपत्ति सिद्धा ये ये सिद्ध हो गया दोनों सिद्ध नहीं हो सकते बीज में भी यह तो अनुनाश्र दोष आना है और दूसरा अनवस्था दोष आना है ये जो बीज अभी वह अंकुर से हुआ है अंकुर फिर पहले बीज फिर पहले वाला बीज फिर पहले वाले, वाले अंकुर अनवस्था में जाओगे या तो अन्विन्याश्र या अनवस्था दोष आएंगे वैसे ही शरीर और धर्मागर में वही स्थिति है अनवस्था दोष है अनन्यास रही होने से ये दोनों में सिद्ध नहीं होता जो तुम बोल रहे हो अनादि होना सिद्ध नहीं होगा ये कह रहे हैं टिप्पणिया तेरह चौदह पंद्रह तेरह में कहते हैं व्यक्त पे भी था कार्यकारण भावे दूसरा महा कार्यकार परस्पर में दोष देते हैं अनुन्यास रहता है एक दोष आएगा बीज और अंकुर में कार्यकार चाहे दृष्टान्त मान मानो चाहे अपने दार्टान्त मान हो दोनों में स्थिति वैसे ही है तो क्या होगा अनुन्यास दोष होगा पहले व्यक्ति है कि माने धर्माधर्मा की शरीर है अनन्यास है इसी प्रकार बीज अंगुर में भी ऐसा ही है अनन्यास दूसरा अनवस्था यदि चलाओगे तो अनवस्था में जाना है चौदह तो में कहते हैं संतान है जो संतान में अनादि मानने पर दोष दिया अनवस्थान परंपरा को मानोगे तो अनावस्था दोष में जाओगे ये कहा पंद्रह का अनुपत्ति अनादित्य तो से हेतुफलभाव तो से अनादित्य तो सिद्धि भी नहीं होना है कार्य काम भाव की सिद्धि भी नहीं होना है ये दोष है ये कहा एक तस्मात्में कहा था तस्मात्तम हेतु तो फल से कथम तरह उपरण थम जो कहा था कार्यक्रम ठीक कहा हेतु और को अनादि कह दोनों जब आदिमान है कारण वाले हैं तो सिद्ध कैसे होंगे जो ठीक कहा दृष्टान से असंतिपन्न स्थित कार्य काम तवचिपी समय भाव पुत्र जन्म पित इत्यादि न छल प्रयुक्त फलित जब दृष्टात सामंजस्योपाया सही नयोपाया दृष्टान्त वहां पर अनादि तो सिद्ध होता उसी को लेकर के धर्माधर्म शरीर आदि को अनादि बांधते कि दृष्टान्त जो बीजानपुर में अनादित्व सिद्ध नहीं हो पाया ठीक कहते दृष्टान्त असंप्रतिबंध जो संप्रतिबंध अवैवादी संभव नहीं हुआ दृष्टांत ऐसा होने पर ऐसी स्थिति में कार्यकारणत्व तो से धर्माधर्म शरीर में कार्यकार जो व्याख्या करोगे उसमें भी क्वचित अभी भी संप्रति प्रति वहां भी सामंजस्य होना संभव है इसलिए पुत्राजन्म पितुर्य था जो हमने कहा बिल्कुल सही कहा तो धर्म धर्म से उत्पन्न शरीर धर्माधर्म को पैदा कर सकता है तो फिर पिता से उत्पन्न पुत्र पिता को क्यों नहीं पैदा कर सकता होना चाहिए किन्तु यहाँ होता नहीं इसका मतलब वहां भी नहीं होता इसका मतलब पैदा होता ही नहीं धर्माधर्म से शरीर पैदा होता ही नहीं शरीर से धर्माधर्म ही पैदा होता ही नहीं आजादवाद ये सिद्ध होगा ये कहना चाहते हैं तथा चि कहा तथा च अन्य अनुपत्ते अन्य, अन्य प्रकार भी नहीं हो सकता इसलिए न छलम पितुर था इत्यादि जो कहा कि कोई छल नहीं है ये कहा था ठीक देखें एवं श्लोक से पूर्वाधम व्याख्या उत्तरार्धम व्याख्या इस प्रकार कार्य का जो पूर्वार्ध भाग है उसकी व्याख्या बीजापुरा क्यों दृष्टान्त नहीं साध्य समोह इत्यादि जो कहा था ये पूर्वार्ध हो गया आगे उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं नच इत्यादि करके कहा नच लो के साथ समूह हेतु नचा साध्य समूह हेतु साथ ही सिद्ध उत्तरार्ध है कारिका का उसकी व्याख्या करते हैं हाँ। कहा नचा साध लोग ऐसा नहीं देखा साध्य के समान हेतु होगा साध्य जैसे संदिग्ध अवस्था में है दृष्टान्त जैसे संदिग्ध अवस्था में हो तो उस दृष्टांत के द्वारा साध्य की सिद्धि पक्ष में नहीं हो सकता है क्योंकि बीजांग में भी संदेह है पौन पहले है तो इसके माध्यम से धर्म धर्माधर्म शरीर में एक माने अनादि तो सिद्ध करना था या अनादि सिद्ध नहीं, नहीं हो पाता तो वहां भी अनादि सिद्ध नहीं होगा अच्छा ट्रीका कहते हैं किम रिथि हेतु तो शब्द मुख्यम अर्थम तक गृह थे प्रकरणात प्रकरण सामर्थ्य तृत्याष्य था हेतु रिथि दृष्टान्त या हेतु जो शब्द दिया कार्यक्रम दृष्टांत के लिए क्यों दृष्टान्तो अत्र अभिप्रेता ये दृष्टांत यहाँ पर इष्ट है क्यों गमकत्वाद साध्य सिद्धि के लिए अनुकूल वही है माने साध्य सिद्धि अनुमान में ये दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करना होता है एक अनुकूल है एक कहा था तो प्रकृतो ही दृष्टांत इत्यादि कहते हैं हेतु तो इत्यादि बोलते हैं टीका में कहते हैं किम ये हेतु तो शब्द से मुख्यम अर्थम तेजा प्रकरण सामर्थ्य पूर्वादी पूछेगा महाराज हेतु का अर्थ हेतु ही होना चाहिए वहां पर दृष्टांत स्थल को हेतु क्यों कहा गौण अर्थ होगा ना हेतु शब्द का अर्थ दृष्टांत करना गौण होगा तो गौण क्यों प्रयोग किया मुख्य हेतु में प्रयोग किया हेतु का ये शंका आ गई किम हेतु शब्द से मुख्यम अर्थम त्यक्ता मुख्य अर्थ तो हेतु ही होगा वो उसको त्याग करके दृष्टान्त को हेतु बोल रहे हैं यहाँ गौण कर दिया जैसे सिंह माणव को बोलते गौण होता है बच्चे को सिंग कहना गौण शब्द है प्रकार गौण क्यों किया यह प्रश्न आया उसका उत्तर, इकर, उत्तर देते हैं प्रकरण सामने प्रकरण दृष्टान है, है दृष्टांत तो नहीं है दृष्टांत तो देने के लिए एक का उठाई है प्रकरण दृष्टान कहा मुख्यम अर्थम की टिप्पणी कहा प्रयोजक रूपम हेतु प्रयोजक होता है साध्य सिद्धि के लिए प्रयोजक बनता है साध्य प्रयोज्य होता है उसके द्वारा तो उसको छोड़ करके दृष्टांत स्थल में क्यों गए गौण अर्थ में क्यों गए पूछा तो उत्तर दिया कि प्रकरण सामर्थ्य प्रकरण है इसका प्रकरण सामर्थ्य दस की टिप्पणी का प्रकरण निष्ठा तात्पर्य निर्णय अनुकूल शक्ति एक प्रकरण में प्रकरण के सिद्ध होने वाला जो तात्पर्य था निर्णय होना उसका अनुकूल शक्ति है जिसमें दृष्टांत में है ये तो नहीं है प्रकरण यहाँ पर कार्यकार भाव का तो प्रसंग दिखाना है शादी अनादित्य तो सिद्ध करना है वो दृष्टांत से सिद्ध करना है हेतु से नहीं नगे टीका में कहते हैं हेतु तो फल भाव अनुपत्ति में उत्पादित संहरतुम शब्द इति शब्द दिया भाष्यकार ये इति शब्द क्यों दिया तो हेतु तो फल भाव की अनुपत्ति है कार्यकाल भाव नहीं हो सकता धर्माधरवादी में और शरीर दोनों में यही अशिध सिद्ध नहीं हो सकता ये उपाधि जो हुआ था, था।, था।, में था। इसको जो पहले उप... किया था उसी को उपसंहार करने के लिए लगा दिया ये कहा ठीक पुनर युनरअनोन पक्षम प्रतिषिपेद अजाति वस्तु तो ज्ञापिता परीक्षक उपक्षि त्रथम अजा वस्तु तो किसान पूर्वादी कहा था महाराज आपने कहा था इस प्रकार से एक दूसरे का पक्ष का खंडन करते हुए ये आजादीवाद का ही सिद्ध करते ऐसा कहा था आपने आजादी परिधि पिता इत्यादि आपने कहा था एक दूसरे का पक्ष का नई सांगे का खंडन करेगा सांगे नई पक्ष का खंडन करेगा ऐसा खंडन के माध्यम से या पुनर् अन्य पक्ष प्रति पद एक दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाले थे पंडित ही कहा था हमारे पंडित अभिमानी लोगों का ऐसा था उनके द्वारा क्या सिद्ध किया आजाति वस्तु तो क्या वास्तव में आजादीवाद सिद्ध किया कोई जन्म नहीं होता सिद्ध किया नैया एक बोलता है सांखे ने जो कहा सत का जन्म नहीं विद्वान तो का, का जन्म नहीं हो सकता नैयादि खंडन कर देगा तो सांखे मत गया सांखे बोलेगा विद्यमान का जन्म नहीं हो सकता न्याय मत भी गया एक दूसरे के पक्ष चला जाता है ऐसा करके आजादवाद की सिद्धि की इन्होंने ऐसा जो कहा था परीक्षक परीक्षक जो थे लड़ने वाले आपस में लड़ने वाले द्वैत वही उनके द्वारा आजाद आजादी वस्तुओं यहां भी था आजाद गई आजाद बाद सिद्ध किया उपक्षेप का पहले जो कहा गया था तत्र तो कथम आजाती वस्तुओं यहां भी था वास्तव में आजादी का कैसे कथन हुआ वो तो अपने द्वैत की सिद्ध करना चाहते अपने पक्ष सिद्ध करना चाहते थे तीसरे पक्ष में कैसे गए आजादी कैसे सिद्ध हुआ ये यहाँ पर शंका आ गई शंका आने पर कहते हैं पूर्वापरि इत्यादि कहेंगे ठीक है 11 नंबर की गुण टिप्पणी है परस्पर पक्ष प्रतिक्षेप पर रूप निमित्ता निमित्ते में इतना परस्पर सांखे और नई आय के आदि का आपस में लड़ते हुए एक पक्ष का खंडन वो करे उसका वो खंडन करके आजादीवाद की सिद्धि कैसी की ये प्रश्न उठा तो इसको उत्तर देते कार्य का पूर्वापरा परिज्ञानम आजाते परिदीपक पूर्वापर पिज्ञानमेंदीपकर्मा कार्यकार्य कारण और अपर होता है कार्य पूर्व और पर पूर्व और अपर अपर ही ज्ञानार्थ कौन कारण है कौन कार्य सिद्ध नहीं कर पाए धर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म कारण और कार्य का निर्णय नहीं कर पाए यह बात का ही सिद्ध करता है अजन्मा का ही सिद्ध करता है निर्णय नहीं है वहां पूछते हैं धर्म कैसे पैदा होता है कहते है शरीर से शरीर कैसे पैदा होता है कहते धर्माधर्म से लोह दोनों को कार्य बना रहे दोनों को कारण बना रहे अजातवाद वास्तव में वो तो एक एक ही कारण होना चाहिए एक कार्य होना चाहिए मिट्टी से घड़ी बनेगा घट गट से मिट्टी नहीं होती है कार्य दोनों में कारण मानते हैं। अजातवाद का ज्ञापन जैसा उनकी मान्यता है ये कहना चाहते पूर्वा पर अपरिज्ञान कारण होना चाहिए पहले और अपर होता है कार्य इनका ज्ञान ही नहीं है इनको तो। पूर्वा परिज्ञान पूर्वा परिज्ञानम अजाते परिदीपम अजातवाद की ज्ञापक यही है जब दोनों सिद्ध नहीं कर पाए तो आजादवाद है कौन रहा है कौन कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे तो ये आजादवाद की ही पुष्टि करता है ये कहा जायमानाधि कार्य धर्मांत कथम पूर्व न गृह अगर वास्तव में कार्य पैदा हुआ हो धर्म माना कार्य यदि कार्य पैदा हुआ हो तो उसका कारण क्यों गृहित नहीं होता यदि वास्तव में पैदा हुआ हो उसका कारण ग्रहण होना चाहिए कारण ग्रहण नहीं हो पा रहा इसका मतलब वो पैदा हुआ ही नहीं है अजात है अजन्मा है कोई पैदा ही नहीं हुआ अगर पैदा होता हो वास्तव में कारण के बिना होता नहीं तो कारण कौन है नहीं सिद्ध नहीं कर पा रहा रहे जायमाना भी मान्त जायमाना धर्मांत जो जायमान कार्य है यदि वास्तव में जायमान हो कार्य उत्पन्न होता हो तो पूर्वम प्रथम न कारण क्यों गृहित नहीं होता और कारण गृहित नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वो कार्य पैदा हुआ ही नहीं है ये तो आजादवाद है और क्या है इसी आजाद बाद कहते हैं ये बताया एक दो तीन की टिप्पणी एक में कहते हैं पूर्व पूर्व इत्यादि कार्यकारण भाव अनाधारण पूर्वा परा अपरिज्ञान है ना तो दोनों के ज्ञान में ना कार्यकारण भाव का निश्चय नहीं कर पाना यही है आजादवाद के ज्ञापक यही है कार्यकार नहीं कर पा रहे बेतवादी दोनों को कार्य बना रहे हैं दोनों को कारण बना रहे हैं कारण एक ही होना चाहिए कार्य एक ही होना चाहिए या दोनों कारण दोनों कार्य ऐसे बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है जो कारण बना हो कार्य भी हो जाए उसी का उसका तो नहीं होना चाहिए ऐसा मानते हैं है। जायमानाद इत्यादि कहा प्रसिद्धात् अवधतात् उत्पत्ति मानात ये प्रसिद्ध कार्य उत्पन्न हुआ हो वास्तव में कार्य हुआ हो तो कारण ज्ञान क्यों नहीं होता तो घट पैदा होता है तो मिट्टी का ज्ञान होता ही है नास्तव तो, में शरीर पैदा हुआ हो तो धर्म धर्माध्रम का ज्ञान होना चाहिए क्यों नहीं हुआ और वास्तव में धर्म धर्माध्रम पैदा होता हो तो शरीर का ज्ञान होना चाहिए नहीं होता इसलिए हजारों आपका सिद्ध करते हैं एक हम आजाद अच्छा तीन नंबर की टिप्पणी तो पूर्वम कारण वित्यर्थ पूर्व कारण गृहित क्यों नहीं होता अगर वास्तव में कार्य गृहित हुआ हो वास्तव में कार्य हुआ हो तो कारण ग्रहण का क्यों नहीं हो रहा है कारण का निर्णय क्यों नहीं पा रहे निर्णय नहीं कर पा रहे यही आजादवाद के बता दूंगा ठीक है वो कहते हैं कार्य से गृहमाण अजातिर असिद्धा इतिहास उग्रवादी कार्य तो है दिखाई पड़ रहा है शरीर पैदा हो रहा है दिख रहा है अथवा दरवाद पैदा होता है दिखा है तो कार्य से गृह माना कार्य गृहित होने से अजातिर असिद्ध अजन्मा सिद्ध नहीं है कार्य पैदा हुआ तो अजन्मा कैसे अजात में अजन्मा कैसे असिध है अजन्मा जन्म नहीं होता अजातवाद सिद्ध नहीं है ये शंका उठाई पूर्वादि आदमी तो कहते हैं जब कार्य गृहित है तो कारण का भी तो ग्रहण होना चाहिए न कारण भी इससे हुआ करके होना चाहिए यही कहते हैं कारण से ही ग्राह्य जो कार्य गृहित है तो कारण में तो गृहित ही होगा ना कारण को पकड़े बिना कार्य पकड़ नहीं सकता जब कार्य को पकड़ा हो वास्तव में तो कारण तो ग्रहण हुआ ही होगा ग्राह्य इसलिए इतर इतर आश्रया अजाती अति व्यक्त सिद्ध थी एक दूसरे में आश्रित है या इतर इतना आश्रित हो रहे हैं शरीर में आश्रित है शरीर धर्माधर्म में आश्रित है यही कारण निर्णय नहीं किया जा पा रहा है इसलिए क्या होगा इतर इतराश्रय जैसे तुमने बताया वो उतरिका इतरे एक दूसरे एक दूसरे में आश्रित है इसलिए अजाति अति अति अतिपस्ट है हुआ है एक इतरे आ कार्य कारण निरूप्ञान मंत्रेण कार्युपत् तो तदर्थ कारण ग्रहण से आवश्यक एवं कारण्ञापी कार्य निरूपित्व न कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रह अनुपत्ते है तदर्थम कार्य ग्रह से आवश्यक माने एक के लिए दूसरे के ग्रह होना जरूरी है कारण बोलेंगे तो किसका कारण कार्य तो से निरूपित है कार्य कारण इसलिए कार्य का ज्ञान बिना कारण का ज्ञान नहीं होगा और कार्यम बोलेंगे तो किसका कार्य कारण के द्वारा निरूपित होता है कार्य एक दूसरे में निरूपक निरूपय भाव है ये बोलते टिप्पणी एक का ज्ञान होगा तो दूसरे का होना ही चाहिए क्यों नहीं हो रहा है ये कह रहे कार्यपय तो कार्य में कार्यत्व तो दिखेगा कार्य पश्च्य कारण निरूपित कारण के द्वारा निरूपये होता है कार्य निरूपक होगा कारण कारण होने पर ही तो कार्य होगा निरूपक होगा एक निरूपय होगा कार्य इसलिए कारण ज्ञान मंत्रण जब तक कारण का ज्ञान नहीं होगा कारण का ज्ञान के बिना कार्यत्व तो से गृह माना तो गृहित होता ही नहीं अनुपत तदर्थम कार्य ग्रहण के लिए कारण ग्रहण से आवश्यक ग्रहण के लिए कारण ग्रहण आवश्यक है इसी प्रकार एवं कारणत्व तो से कारणत्व तो के लिए भी कार्य निरूपित बना कार्य निरूपक बनता है कारण निरूपय होता है अमुक का कारण बोले गले पहले अमुक चाहिए किसका खाली कारण से थोड़ी चलेगा अमुक का कारण निरूपण करना पड़ेगा निरुपय होगा वो निरूपक होगा कार्य वहां अमुक का कार्य बोलने के लिए कारण से आरंभ करना पड़ेगा और अमुक का कारण बोलने से कार्य से जाना पड़ेगा कारण ठीक है एवं कारणत्व तो से आप कारणत्व तो जो है वो भी कार्य निरूपित्व ना कार्य के द्वारा निरुपय होगा कारण निरूपक बनेगा कार्य निरूपण निरूपक होने से निरुपय होने से कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रहण अनुपन्न जब तक कार्य का ज्ञान नहीं होगा तो कारण का ज्ञान कैसे होगा निर्णय तो होना चाहिए ना हम कुछ कारण ज्ञान के लिए कार्य का ज्ञान आवश्यकता है यदि अमीनाश्रत एक दूसरे में आश्रित हो कारण को जाने के लिए कार्य क्या क्या चाहिए कार्य को जाने के कारण क्या काम कौन पहले होगा अमीनाश्रत तो ग्रसित है तो इसलिए दोनों सिद्ध हो ही नहीं सद आजाद बाद में होता है न कार्य है न कारण है सिद्ध नहीं हो सकता आजाद बाद सिद्ध है एक रहते हैं समय हो गया है बादश्य ठीक करेंगे द्रम कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं पश्येक्षर स्वाषमेगेमदेवंग